श्यो मंदिर भगवत ईश्वर दुरा मूर्ति व्योग दक्षिण प्रमेगत प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजक तो क्या हो? लिए तो। किसका तो। उसका सत्ता अगर चैतन्य से भिन्न नहीं होगा तो यहाँ जो सत्ता शब्द जहाँ व्यवहार किया जाता है उसका अर्थ चैतन्योगी तो ये तभी संभव है जब ये अर्थात एक जीववाद को देख करके चलेगा वेदांत में दो प्रकार की मतवाद मतलब विचार होता है एक तो नाना जीववाद और एक, एक जीववाद तो नाना जीववाद में बहुत सारे जीव है जगत तो सत्य थोड़ा लगेगा ये बहुत जीव है कोई मुक्त हो गया कोई बद्ध है इस प्रकार के रहेगा किंतु तो एक में जीव तो एक ही है अगर एक ही, ही जीव है फिर दूसरा जीवो नहीं है तो और बद्ध मुक्त कहाँ है तो एक ही वो है जब इसी का ही मुक्ति हो जाएगा तो बाकी और कुछ रहा नहीं तो बाकी सब कल्पित गुरु जी प्रयास करेंगे हम तो ये हमको छोड़ करके बाकी सब कल प्रयास तो करना हुआ था हमको भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा फिर भी एक जी बात क्यों भिन्न भिन्न जैसे स्वप्न में दस शरीर दिखते हैं सब अलग अलग दिखते हैं किंतु वो सब कोई नहीं है अर्थात सभी वो एक ही आदमी कल्पना एक ही अर्थात एक ही सत्ता उसको कल्पना करते हैं एक जीव तब तो भी घटेगा जब अर्थात कहते हैं ना अर्थात दरवाजा खोलने का नजदीक होगा वेदांत का शुरुआत में नाना जीव क्योंकि जगत पूरा सत्य लगेगा कैसे लगेगा की अर्थात हम जो व्यवहार करने वाला है ये कल्पित तो है मैं कल्पित तो हूँ ये कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा तो इसलिए नाना जीववाद वेदांत का आरंभ में वेदांत का चुड़ान्त तो कि एक जीववाद तभी तो जा करके जगत कल्पित तो होगा तो ये आगे चल करके एक जीवन जीव नहीं जब जीव का जीवत्व तो नहीं रहेगा जीव क्या है ब्रह्मो में जीवत्व आ जाने से वो जीव हो गया मिट्टी में घटत्व आ जाने से घट बन गया इसी प्रकार ब्रह्म में जीवत्व आ जाने से जीव हो गया है जीवत्व तो क्या है परिचिन तो। ये क्या है परिचिन तो क्या है क्या इसका एक विचार है ये केवल सोचने लगता है हम परिचिन हो गया क्यों इस प्रकार मानता है क्योंकि ये सबके साथ आदत में कर जाता है जब इसके साथ आदत में करेगा तो परिचन्न हो जाएगा जैसा उदाहरण देने के लिए कहते ना जमीन का नीचे जो पानी होता है तो वो कितना मतलब चौड़ा हो तो कितना सौ किलोमीटर दूर तक हो सकता है तो हम एक ट्यूब वेल खोद देते हैं वो पानी वहां ऊपर उठ जाता है कितना ऊपर उठ जाता है पूरा नजदीक तक तो आ जाता है जमीन का नजदीक तक तो आ जाता है और अभी वो जो ऊपर में जो पानी है जो पाइप का अंदर में आ गया उसको अभी वो भूल ही गया कि वो जो नीचे वाला का जो विस्तार पानी का वो उसी का अंश है वो वास्तविक उसे अलग है क्या किन्तु इतना अधिक दिन तक तो वो पाइप के अंदर में रह गया ना वो चारों तरफ अपने को पाइप अंदर नहीं देखता है जब भी देखता है तो मैं तो पाइप में आबद्ध हूँ ऐसा ही स्थिति हुआ हम लोग जब ये कहते हैं ये पाइप से बुद्धि हटाएगा ना ना ये पाइप को मैं नहीं देखूंगा वो पानी सोचेगा फिर क्या करेगा कहते धीरे धीरे अंदर डूबेगा एक दिन जाकर के देखेगा अच्छा ये तो विस्तार है कि है। हम तो अभी इसे कभी भी पीछे में हुआ ही नहीं था खाली हम ये पाइप को देख करके मानता था कि हम तो इसके अंदर में आबद्ध है ठीक वही बात है इसीलिए कहा जाता है कि आवृत्त आवृत चक्षतत्व निक्षण और जब आँख खुला रहेगा तो हम पाइप को ही देखते रहेंगे मानेंगे हम परिचिन है आबद्ध है तो जब इंद्रिया बंद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे चलेगा हमको नहीं करेगा तो फिर जाकर देखेगा वो विस्तार जरूर से वास्तविक वो सर्वदा वही एक ही है कभी भी ये जो हम सौ ये ट्यूबवेल खोद देंगे सौ में सौ पानी ऊपर उठ जाएगा अरे सो पानी कहने लगे हैं। हम तो अलग है वो तो अलग है वो तो रामानंद ये तो श्यामानंद वास्तविक ऐसा है क्या नहीं किसी प्रकार की हुआ है हम लोग का स्थिति हम तादाद में करने से परिचिन्न होने से अलग मानते हैं तो जितना जितना वो जाएगा वो मतलब नीचे जो पानी का लेयर है उसके पास जितना जितना जाएगा उसको विशालता अनुभव होगा धीरे धीरे तब उसको लगेगा अच्छा ये तो एक ही जीवो होगा पहले का संस्कार है मैं पाइप में आबद्ध हूँ ये दोनों ऐसा ऐसा चलेगा उसी समय में एक जीव बाद उसको पकड़ेगा क्योंकि एक बार कभी अनुभव होगा फिर संस्कार अवश्य में तो आबद्ध हूँ परिचित न होगा ऐसा होता रहेगा तो धीरे धीरे फिर वो जाकर के निश्चय हो जाएगा नाना में कभी आबद्ध नहीं हूं उस दिन उसका जीव चला गया एक जीव था उस दिन उसका जीव तो चला देगा इसलिए जितना जल्दी हमको जीवो पकड़े मतलब अजीब पकड़े एक अजीब वहां पकड़े तो उतना अर्थात हमारा अच्छा गति ठीक है, आगे टीका में अनुमेय बनिया जब हम बन्ही का अनुमान करते हैं अभी आप क्या कहते हैं सत्ता अतिरिक्त तो सत्ता विषय का नहीं है और वहां कहते हैं प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त तो सत्ता उसका नहीं है विषय का नहीं है ये कहते हैं अभी कहते हैं कि सत्ता का अर्थ आप चैतन्य कह दिए अर्थात चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता विषय का नहीं होना आप कह दिए तात्पर्य हुआ जो बंधी है पर्वत में वो बंधी किसमें अध्यस्त है पर्वत में, चैतन्य में अध्यस्त है इसलिए बंधी का सत्ता मतलब बंधी का सत्ता चैतन्य से भिन्न है क्या वास्तविक नहीं।, नहीं है तो अनुमिति जहाँ करते है वहाँ भी हो जाएगा की चैतन्य अतिरिक्त सत्ता सत्ताको अभाव बनी में भी है ये सभी को जगत चैतन्य में अध्यक्ष है ना तो होने से अभी कहेंगे बनी भी प्रत्यक्ष होगा क्योंकि अतिरिक्त सत्ता बनी का नहीं है बनी का क्या जगत में किसी का भी नहीं है ये संदेह लाते है अनुमेय बनियादेश चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य तो है चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता तो किसी का ही नहीं है होने पर भी तस् प्रमात्री अनात्मक जिस सत्ता से वो बन्ही अध्यस्त है प्रमाता उसको नहीं मान रहा है कि वो मेरा सत्ता है बन्ही चैतन्य में अध्यस्त है किंतु प्रमाता नहीं मान रहा है कि हमारा सत्ता वहां तक फैला हुआ है ऐसा नहीं मान रहा है क्यों नहीं मान रहा है उसका अंतकरण वहां तक तो गया नहीं जब अंतकरण जाएगा तभी प्रमात्री प्रमाण प्रमेय सब एक होंगे उसमें वो अध्यस्त होगा तो प्रमाता कहेगा हाँ मेरा चैतन्य में वो अध्यस्त है अर्थात तात्पर्य है कि तदाकार वृत्ति बनना चाहिए जब वृत्ति नहीं बनेगा तो प्रमात्री चैतन्य और वो जो प्रमेय चैतन्य चैतन्य दोनों एक नहीं हो पाएंगे और प्रमेय चैतन्य प्रमात्र चैतन्य तो और प्रमेय चैतन्य और प्रमेय चैतन्य में विषय अध्यस्त है किंतु प्रमात्री चैतन्य प्रमेय चैतन्य यही दोनों एक नहीं हो पाए तो नहीं होने से कहा जा जाएगा कि प्रत्यक्षण नहीं होगा ये क्यों दोनों एक नहीं हुए बीच तो वाला नहीं रहा प्रमाण चैतन्य नहीं रहा प्रमाण चैतन्य कब आएगा जब वृत्ति बनेगी तो इसलिए जब भी वृत्ति नहीं बनेगा तब तो, तो ये एक नहीं हो पाएगा यद्यप चैतन्य तो में अध्यस्त है फिर भी विषय को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा जाएगा तस्य प्रमात्री अनात्मकतया जिस चैतन्य में बन ही है वो प्रमात्री रूप नहीं है प्रमात्री अनात्मक न अति व्याप्ती रीति चैतन्य पदम विहय प्रमात्री पद उपादान इसलिए लक्षण में कहा प्रमात्र अतिरिक्त सत्ता तत्व खाली सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव ये नहीं का प्रमात्री सत्ता होना चाहिए अर्थात वृत्ति बनना चाहिए मूल में अनुमित आदि स्थले तू अंतरण से बन्हादिश निर्गमन अभाव जब अंतकरण बनियादि देश को नहीं गया तो बन्ही अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से अनात्मक दोनों एक रूप नहीं हुए होने से बन्ही आदि सत्ता प्रमात सत्ता भिन्ना। तो भिन्न ये दोनों सत्ता एक ही नहीं है सत्ता का अर्थ चैतन्य दोनों चैतन्य एक नहीं हुए नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा आगे नति व्यापी तो पूर्व पक्ष अन्यत्र दिखाता है अभी बंदी वहां रहा इसलिए बीच में आपको वृत्ति नहीं बना दूर में रहने से प्रमात्री और प्रमेय में संबंध करने वाले बीच में प्रमाण चैतन्य चाहिए अगर दूर में नहीं रहेगा तब तो आपको वृति नहीं चाहिए अगर विषय तो भी अंतकरण में है कैसा कहते हैं मूल में ननु एवं अभी धर्म धर्म गोचर अनुमिति आदि स्थल अभी धर्मा धर्म ये विषय हो गए ये अंतकरण में रहेंगे न्याय मत में ये तो वेदांत मतलब न्याय नहीं है अंतकरण में रहेगा और प्रमात्री चैतन्य वो रहा विषय चैतन्य रहा दोनों तो एक हो तो एक होने से इत्यादि स्थले धर्मा धर्म प्रत्यक्ष की आवश्यकता ही नहीं है क्यों प्रत्यक्ष कहते हैं कि धर्मादि अवचिन्न चैतन्य धर्मादि अवचिन्न चैतन्य प्रमेय हुआ प्रमाता हुआ प्रमेय हुआ विषय और प्रमात्री चैतन्य प्रमात्री चैतन्य अभिन्नतया दोनों एक हो गए धर्मिश्ताया प्र, प्रमात्री सत्ता अना नहीं हुआ हो गया तो धर्मिता प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त तो भिन्न नहीं हुआ भिन्न नहीं हुआ तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा इस चेत सिद्धांत कहता है कि न टीका में प्रत्यक्ष योग्य विषय विशेषण न अभी धर्म में हम दे देंगे जो धर्मादि वचिन्न विषय अवच्छिन्न चैतन्य कहते हैं वहाँ योग्य भी लगाएंगे योग्य विषय होना चाहिए तो प्रत्यक्ष योग्य विषय विशेषण न योग्य विषय से अभिन्न रूप लक्षण अभी योग्य विषय अवचिन्न चैतन्य और प्रमात्री चैतन्य ये दोनों को एक अभिन्न करेंगे तब ये धर्मो में नहीं रहेगा धर्म में नहीं रहेगा धर्म अभाव न अति जब सुख का ज्ञान होगा वहां भी तो कहेंगे वो भी एक ही जगह में रहेंगे, कहेंगे वो योग्य है उसका प्रत्यक्ष होता भी है धर्मा धर्म योग्य नहीं है प्रत्यक्ष नहीं होगा तो योग्यत्व योग्य हम विषय का विशेषण लगाते हैं, विषय योग्य होना चाहिए ननु में अच्छा मूल न योग्यत्व्या विषय विशेषण्वार योग्य तो ये भी विषय का विशेषण दिया जायेगा अरे घट गुप प्रत्यक्ष दशायाम तथगत परिमाणादो अतिव्याप्ति अभी पूर्व कहता है कि आप घट का रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो अभी आपको अभी प्रमाण चैतन्य बना हुआ है क्योंकि रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रमात्र चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य सब एक हुआ अभी प्रमेय चैतन्य हो गया तो घट रूप अवचिन्न चैतन्य घटाव छिन्न चैतन्य उसी में ही तो रूप है पूर्व पक्षी कह कि जो घटावच्छिन्न चैतन्य में जैसे रूप अध्यस्त है तो घटावच्छिन्न चैतन्य में घट अध्यस्त है घट में रूप है परम्परा में रूप भी आ गया जैसे परम्परा में रूप आया ऐसे परम्परा में भी उसका परिमाण उसका गंध उसका रस सब आएंगे तो जिस अभी रूप के साथ चैतन्य अभिन्न हो रहा था प्रमात्री चैतन्य घटाव घटाविन्न चैतन्य रूप को लेकर के अभिन्न हो रहा था इस समय में परिमाण अवच्छिन्न चैतन्य सभी तो अभिन्न हो गए क्योंकि तो वो तो अलग अलग नहीं है ना घटाव छिन्न चैतन्य में सब अध्यस्त है तो होने से परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए रस का गंध का ये सब का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए टीका में प्रत्यक्ष क्ष तदगत परिणाम चैतन्यव चैतन्यूपत सभी तटावि चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य में ही तो होने से तस्य तद प्रमात्री प्रमाशत्ता अतिरिक्त सत्ता कभाव क्योंकि जो रूपावि जो ऋप हो गया, रूपा, जो रूपा हो गया वो प्रमात अव चैतन्य से भिन्न नहीं हुआ और वो तो एक ही है तो होने से तस्य तस्य परिमाण प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व तो अभाव जैसे रूप में भी अतिरिक्त सत्ता नहीं रहा रहे परिणाम में भी अतिरिक्त सत्ता नहीं रहेगा संकते मूल में नु एवं अभी वो एवं अभी रूपी घट प्रत्यक्ष स्थले घटगत जो, घट जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसी समय में घटगत परिमाणादे प्रत्यक्ष घट प्ति प्ति। का जो परिमाण है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा उसका हेतु देता है पूर्व पक्षी रूप चैतन्य से परिमाणादि अवच्छिन्न चैतन्य से एक तर और रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्री चैतन्य अभेद हुआ है पहले तभी तो आपका रूप का प्रत्यक्ष होता है और परिमाणावच्छिन चैतन्य अभिन्नता ये भी अभिन्न हो जाएगा होने से परिमाणादि प्रमात्री प्रमात्र अतिरिक्त अभाव तो परिमाण का भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए इसद्धांत टीका में कहता है परिमाणादे है परमात सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य तो सिद्धांति मान लिया <tars> बोने पर भी परिमाणादि आकार वृत्ति वहां बना नहीं नहीं बनने से जो प्रमात सत्ता हुआ प्रमात्री चैतन्य हुआ अभी ये परिमाण वृत्ति से उपहित तो नहीं हुआ अभी ये तो रूपाकार वृत्ति से उपहित तो हुआ जो चैतन्य प्रमात्री सता जो चैतन्य प्रमात्री चैतन्य वृत्ति से उपहित तो होना चाहिए जिस आकार वृत्ति से उपहित तो होगा वो चैतन्य उसी का ही प्रत्यक्ष होगा अर्थात कहना तात्पर्य है कि आपको बीच में जोड़ने वाला वो किस आकार है अगर जोड़ने वाला आपको रूपाकार है तब तो आपको रूप का ही ज्ञान आएगा वृत्ति जिस प्रकार होगा उसी प्रकार की ही आपको प्रत्यक्ष होगा ऐसा क्यों होगा क्या जिस प्रकार वृत्ति हुआ उसी से ऊपो ही तो हुआ परमात्मिक चैतन तभी तो उसी को जाने का तो तो हो जाने जाम कर ले सकते है नाना को ले सकते देखते समय तो ये सकते पता चल है, मुझे इतना परिमान वास्तविक तो जिस समय में हम रूप को देखते है क्या है जैसे कहेंगे की हम सामने में पर्वतों को देखते है पर्वतों को देखने का समय कभी हो सकता है कि हम पूरा पर्वतों को एक सामान्य ज्ञान कर रहे हैं कभी हम पर्वतों का एक वृक्ष को देख रहे हैं विशेष रूप से जिस समय हम वृक्षों को देख रहे हैं उस समय हमको वृक्षाकार वृद्धि हुई और जिससे हम पूरा पर्वतों को देखते हैं उस समय पर्वताकार वृद्धि हुआ हमको वृक्ष का विशेष देख आकार नहीं आया यहाँ जो बात होता है रूपाकार अर्थात रूप का विशेष आकार का वृद्धि हुआ यद्यपि सभी है उसमें परिमाणों को नहीं लिया जैसे हम देखते हैं केवल वृक्ष को देखते हैं इसी प्रकार की हुआ है अगर सामान्य रूप से पूरा पर्वतों को लेंगे कहेंगे तो परिमाण का भी सामान्य थोड़ा आ जाएगा रूप भी आ जाएगा ये सब आ जाएंगे, कि उस प्रकार की यहाँ नहीं ले रहे हैं तो के रूपाकार वृत्ति क्या है तो और जिस समय हम केबल रूपाकार वृत्ति करेंगे उसमें परिमाण वास्तविक अर्थात तो शास्त्रगत दृष्टि से नहीं आएगा कैसे कहेंगे जैसे अर्जुनों का लिए चिड़िया का आग दिखाना यहाँ विचार इसी प्रकार दृष्टान्त देने के लिए अर्थात तो केवल उसको चक्षु आकार वृत्ति हुआ था बाकी सबको क्या हुआ चक्षु भी हुआ चिड़िया भी हो गया वृक्ष भी हो गया वो उसका ये बहुत सारे हो गया योग्य होने कारण से मैं अगले में तो उसका भी परिमाण मुझे प्रत्यक्ष हो जाए तो ये हो जाएगा अगर उसको उस प्रकार के वृत्ति बनेगा तो हम एक समय में चार पांच चीज देखेंगे और कोई हो सकता है की एक समय बिल्कुल एक चीज देखेगा जिस समय में वो एक चीज को देखेगा ये विचार उसी को लेकर के हुआ है अगर हम कहेंगे कि नहीं हमको साथ में परिमाण में थोड़ा आ रहा है तो ये तो परिमाण का विज्ञान तो हो ही रहा है होगा तो ठीक है मैं परिमाणादे है प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य परिमाणादि आकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता अभी नहीं है क्योंकि परिमाणादि आकार वृत्ति ही बना नहीं तद उपहित प्रमातृ चैतन्य अभी है नहीं नहीं होने से तद अतिरिक्त सत्ता शून्य तो अभाव तद तो अतिरिक्त सत्ता सुन्य तो ये विचार ये नहीं हो क्योंकि तदाकार वृत्ति ही नहीं हुआ नहीं, नहीं हुआ तो अभी प्रमाता ही वृत्ति उपहित तो नहीं हुआ नहीं, नहीं होने से न अभी व्याप्ति है अर्थात तो लक्षण उसमें जाएगा नहीं क्योंकि प्रमात्री सत्ता तो है कि तो परिमाण वृत्ति उपहित तो प्रमातृ सत्ता नहीं हुआ हमारा लक्षण है प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं होना चाहिए अभी प्रमात्री सत्ता ही नहीं रहा प्रमात सत्ता कैसे होना चाहिए वृत्ति उपहित होना चाहिए तो मूल में न तदहित वृत्ति विशेषणवात्तीत प्रमाता होना चाहिए वृत्ति वृत्ति दशायाणाद्या होने से परिमाणाद्या वृत्ति प्रमात चैतन्य नहीं रहेगा वृत्ति नहीं रहता तद उपहित प्रमात्र चैतन्य नहीं रहेगा अभाव न व्याप्ती अभाव अभाव अति व्याप्ती अभा तो जैसे पहले कहा था कि तत्द इंद्रिय योग्य होना चाहिए जब हम ज्ञान तो तो तो का प्रत्यक्ष ले रहे वृत्ति भी प्रकार होना चाहिए आगे नीमा दो अति व्याप्ति वारण आय अभी आप क्या कह दिए परिमाण में अति व्याप्ति वारण करने के लिए आप प्रमात्री चैतन्य का उपाधि मान लिया की वृत्ति होना चाहिए वृत्ति चैतन्य होना चाहिए वृत्ति वृत्ति किसका होगा जो हमारा प्रत्यक्ष विषय हो रहा है तो विषयाकार वृत्ति विषयकार प्रमात्री चैतन्य याद विषयाकार वृत्ति वृत्तिपहित प्रमात्री चैतन्य अगर हम घट को देख रहे हैं तो घटाकार वृत्तिपहित प्रमात्र चैतन्य रूप को देखेंगे तो रूपाकार वृत्ति अवच्छ वृत्तिपहित प्रमात्री चैतन्य जब वृत्ति को देखेंगे तब तो क्या होगा क्योंकि वृत्ति हमको जानते हैं ना हमको घट ज्ञान हो रहा है नया है न्यायिक लोग ज्ञान होता है व्यवसाय ज्ञान को देखता है नया ऐसे वेदांति भी कहेंगे उनको हम उन जाना में घट ज्ञान वा हो, हो। ये तो अनुभव सबको होता है और आपका लक्षण हो गया की विषयकारो वृत्ति को ही तो चैतन्य होना चाहिए विषय है वृत्ति अर्थात आपको वृत्ति को विषय करने वाला और एक वृत्ति मानना पड़ेगा ये दोष आएगा अगर सिद्धांती अपना लक्षण को बनाए रखने के लिए कहेगा हाँ और एक वृत्ति होगा तो क्या दोष हो जाएगा अनवस्था होगा और नहीं मानेगा तो उसका लक्षण हो जाएगा नहीं क्योंकि विषयकार वृत्ति उपहित तो चैतन्य होना चाहिए अभी वृत्ति बनेगा नहीं वृत्ति वृत्ति नहीं होगा ये दोष पूर्वक सिद्धिकार नीमाणा दो अति व्याप्ति वारणा तत्द आकार वृत्ति वृत्तिपहित्व्या प्रमात्री विशेषण अप्रमात्री का विशेषण दे दिए तत्त आकार वृत्ति उपहित होना चाहिए अभी दे देने से वृत्त अव्याप्ति अर्थात वृत्ति में ये लक्षण जाएगा नहीं वृत्ति को विषय नहीं करेगा फिर मूल्य है ननु एवं वृत्त अव्याप्ति और कहेंगे की अनावस्था भय से कहेंगे वृत्ति गोचर वृत्ति नहीं मानेंगे अगर वृत्ति को विषय करने वाले वृत्ति नहीं मानेगे फिर आपका लक्षण ही जाएगा नहीं तत्र शो आकार वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण शो आकार वृत्ति उपहित शो विषय, विषय आकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य होना चाहिए तो अभी यहाँ सो हो गया आपका विषय विषय हो आपका होगा अभी वृत्ति अर्था वृत्ति आकार वृत्ति जो लक्षण ये अभी आपका घटेगा नहीं नहीं घटने से आपका लक्षण अभाव अव्याप्तिष हो जाएगा सिद्धांत कहता है की न टीका में वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकार अपि सिद्धांति मुख्य ये वृत्ति को विषय करने वाले और वृत्ति नहीं मानता ये जो प्रथम घटाकार वृत्ति हुआ था ये वृत्ति किसका वृत्ति हुआ था अंतकरण का अंतकरण वृत्ति हुआ था सिद्धांत कहता है कि अंतकरण का वृत्ति का और एक अंतकरण वृत्ति हम नहीं मानते हैं अंतकरण का जो घटाकार वृत्ति हुआ इस वृत्ति को विषय करने वाले और एक अंतकरण वृत्ति ये हम नहीं मानते हैं यहाँ तात्पर्य कहेगा किंतु कोई भी पदार्थ साक्षी के द्वारा भाष्य होने के लिए वहा एक अविद्या वृत्ति मानना पड़ेगा देखिये घट को जानना और घटाकार वृत्ति को जानना जी. ये नयायिक लोग भी अलग मानते हैं एक व्यवसाय ज्ञान एक अनु व्यवसाय ज्ञान वेदांति भी कहते हैं ये अलग है अनुभव ऐसा होता है जब हमको घट का ज्ञान होता है हम कहते हैं अयम घटक पूरा वहां दिखा करके कहते हैं जी. और जब हमको घट ज्ञान का ज्ञान हो रहा है हम कहते हैं घट ज्ञानवान अहम तो ये अनुभव भी दो अलग आता है इसलिए वेदांति भी कहता है कि हाँ ये दो ज्ञान है अंतर इतना है कि नया कहता है कि पूर्व क्षण उत्तर क्षण वेदांत कहता है कि इस प्रकार नहीं है, दोनों एक ही क्षण होते हैं तो वेदांत तो का प्रक्रिया कैसा है कहता है कि घट को विषय करने वाला वृत्ति हुआ और वृत्ति में चैतन्य साक्षी प्रतिबिंबित तो होगा होने से ये जो वृत्ति हुआ था घटाकार वृत्ति ये अंतकरण तो का वृत्ति हुआ था तो अंतकरण अवचिन्न प्रमाता कहते हैं, उसको प्रमात्र वृत्ति कहा गया है, ठीक है ये हो गया एक ज्ञान जिसको नया एक लोग व्यवसाय ज्ञान बराबर हुआ अंतकरण वृत्ति हुआ वो लोग कहते हैं कि व्यवसाय ज्ञान को विषय करने वाले और एक ज्ञान होता है अनुव्यवसाय ज्ञान जो की सम्वा समझ से आत्मा में उत्पन्न होगा मानस प्रत्यक्ष होगा वो कहेंगे वेदांत कहता है कि यहाँ और एक इसी प्रकार की अंतकरण वृत्ति नहीं होता है नयायिक लोग जैसे कहते हैं आत्मा में व्यवसाय वृत्ति हुआ और अनुव्यवसाय वृत्ति कहा होगा एक ही जगह में दो वृत्ति होता है लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है अर्थात तो, अंत तो करण का एक वृत्ति हुआ और ये वृत्ति को जानना वाला कौन है कहते हैं साक्षी जानता है साक्षी जानता है क्या क्या अर्थ साक्षी उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा साक्षी कहने का अर्थ चैतन्य चैतन्य इसमें प्रतिबिंबित होगा किंतु चैतन्य असंग है असंग चैतन्य किसी चीज में प्रतिबिंबित तो नहीं होगा अगर बीच में अविद्या नहीं आएगा तो अविद्या के चलते ही बाकी पदार्थ आएंगे तभी तो चैतन्य संबंध करेगा अविद्या अगर नहीं है तो चैतन्य का संबंध किसी के साथ होगा ही नहीं अभी हम जब कहेंगे कि चैतन्य प्रतिबिंबित तो हुआ वृद्धि में तो मानना पड़ेगा बीच में अविद्या आया अविद्या किस रूप से आया क्या किया यहाँ तो कहेंगे कि ये वृत्ति को विषय करने वाला एक अविद्या वृत्ति बनेगा अंतकरण वृत्ति नहीं इसको विषय करने वाला एक अविद्या वृत्ति रहेगा इसे अविद्या वृत्ति के द्वारा चैतन्य अंतकरण वृत्ति को प्रकाश करेगा अर्थात ज्ञानकार अविद्या वृत्ति होगा वो अंतकरण वृत्ति नहीं है अविद्या वृत्ति के द्वारा चैतन्य प्रकाश करेगा अंतकरण का परिणाम जैसा हुआ वृत्ति और ये वृत्ति को कहा जाता है ज्ञान ऐसे अंतकरण का परिणाम होगा सुख दुख राग द्वेष जितना भी बाकी सब होते हैं ये भी सब अंतकरण का परिणाम है अंतकरण का जो परिणाम होगा वेदांत का मुख्य मत में उसको विषय करने वाले और अंतकरण का वृत्ति नहीं बनेगा क्योंकि अंतकरण तो उस समय में परिणाम हो गया ना और उसी का वृत्ति कैसे होगा जब अंतकरण एक रूप ले लिया उसको फिर विषय करने वाले और वृत्ति अंतकरण का नहीं बनेगा इसलिए जैसे घटाकार वृत्ति वो अविद्या वृत्ति के द्वारा साक्षी के द्वारा भाष्य होता है ऐसे जब अंतकरण सुखाकार हुआ अभी वो कैसे भाष्य होगा कहीं अविद्यावृत्ति के द्वारा साक्षी भाष्य प्रकाश करेगा अंतःकरण का जितने परिणाम होंगे वो सब साक्षी भाष्य होगा और उनको विषय करने वाले कहीं भी अंतकरण वृत्ति नहीं बनेगा सर्वदा किंतु एक अविद्या आएगा घट को विषय करने के लिए घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति को विषय करेगा साक्षी विषय करेगा अर्थात प्रतिबिंबित तो होगा अविद्यावृत्ति के माध्यम से अर्थात एक घटाकार वृत्ति जो हुआ उस वृत्ति को विषय घटाकार और वृत्तिया अविद्यावृत्ति हुआ उसके द्वारा साक्षी प्रकाश तो किया इसी प्रकार अंतकरण जो सुखाकार हो गया दुखाकार हो गया वो सब का भी एक अविद्यावृत्ति बनेगा और साक्षी से प्रकाश करेगा ये सब पदार्थ को कहा जाएगा साक्षी भाष्य जितने पदार्थ साक्षी भाष्य होंगे वहां अंतकरण वृत्ति नहीं होगा क्योंकि अंतकरण तो रूप परिणाम हो गया ना वो विषय बन गया अभी अगर अंतकरण का वृत्ति कहाँ से आएगा उसी को विषय करने के लिए अगर करेगा तो कर्तिक कर्म विरोध होगा अंतकरण उस रूपों बना है कर्म होता है विषय होता है और स्वयं उसको विषय भी, भी करेगा तो ये कर्तृ कर्म विरोध होगा इसलिए वो हो विद्यावृत्ति माना जाता है ये वेदांत का मुख्य सिद्धांत तो। इसके ऊपर अभी विचार होता, हाँ। होता है दोनों होता है एक एक हाँ। एक ये ये जो अहम वास्तविक एक अविद्यावृत्ति और साक्षी इस अविद्यावृत्ति के द्वारा घट ज्ञान को प्रकाश किया तो ये घट ज्ञान अहम ये जो सब अर्थात सुख दुख अंतकरण का सारे परिणाम को जिस समय में प्रकाश करेगा साक्षी सर्वदा ये अहम साथ में आएगा जो अनुव्यवसाय ज्ञान नए के लोग कहते हैं सर्वदा अहम को लाते हैं ना घटक ज्ञानवान अहम अयं घट में अहम नहीं रहता है, इसमें घटक ज्ञानवान अहम सर्वदा ये अहम आएगा और ये अहम ये अविद्यावृत्ति में जो अहंकार वृत्ति होती है ये अविद्यावृत्ति है इसी प्रकार की अविद्यावृत्ति के द्वारा ये अंतकरण अंतकरण का परिणाम ये सब प्रकाशित होंगे अविद्यावृत्ति तो हुआ ये भी एक वृत्ति जैसे हमको घटाकार वृत्ति हुआ ये वृत्ति अविद्या वृत्ति जब अंतकरण सुखाकार हुआ दुखाकार हुआ वो वृत्ति नहीं है जब ज्ञानाकार होगा उसी को वृत्ति कहा जाता है जब सुख को सुख को विषय करने वाले अविद्यावृत्ति वो ज्ञान है जब अंतकरण सुखाकार हुआ जैसे घट घटाकार जैसे सुख सुखाकार वो ज्ञानाकारण नहीं है घटो को विषय करने वाले जो वृत्ति हुआ वो ज्ञान उसको वृत्ति करेगा और वो वृत्ति को विषय करने वाले और एक अविद्या वृत्ति वो भी ज्ञान वो वृत्ति को विषय करता है उस, उसको भी वृद्धि करता है वो बाहर में है ये अंतकरण इतना ही अंत यहां भी मतलब यहाँ क्या हुआ जो विषय अभी विषय कौन है अंतकरण ही तो स्वयं विषय हो गया न ये जो सुखो कहते हैं सुखो क्या चीज है अंतकरण एक विशेष परिणाम ले लिया तभी अलग बचा नहीं की हम एक अंतकरण का परिणाम ला सकते है जब घटक वो देखते है घटो से अंतकरण भिन्न रहता है अंतकरण घटाकार होता है किंतु जब जिस समय समय में में अंतकरण अंतकरण स्वयं सुखाकार हुआ, तो उस समय में और बचा नहीं कि उस सुखाकार को विषय करने वाले और एक अंतकरण वृत्ति बने वो नहीं रहा लेकिन घटाकार समय अंतकरण अंतकरण अलग रहा घटो वहां रहा उसको विषय करने वाला ये हुआ किन्तु जिस समय में सुखाकार हुआ यही जो कि घटाकार बनने वाला अभी तो यही स्वयं सुखाकार हो गया तो जैसे उनको घटाकार ज्ञान होने का समय में अभी ये घटाकार हो सुखाकार हो कोई भी हो ये चीज हो गया अभी घटाकार होने का समय में अंतकरण अभी उसी को विषय करने वाला अंतकरण का दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाएगा लेकिन अनुभव में जैसे घटक बताऊँ घट को मैं अनुभव कर रहा हूँ सुख को अनुभव कर रहा बोल रहा हूँ अलग अलग वास्तविक क्या है आप थोड़ा ध्यान लगा करके देखेंगे जब हम घट को अनुभव करते हैं हम वास्तविक वहां रहते हैं अभी हमको एक शब्द सुनाई देता है वो जो ग्राइंडिंग करता है जिस समय में शब्द सुनाई देता है आप अपना काम के पास रहते हैं ना वहां रहते हैं जाकर के इसी प्रकार की अब वहां से हटाइए ना ना मैं यहाँ सुन रहा हूँ यहाँ सुन रहा हूँ तब साक्षी सबदाकार और वृत्ति को जान रहा है सबका ज्ञान वाना हम वहाँ नहीं जाना है ये अभ्यास करने से हट पाएंगे अभ्यास नहीं करने से जा, जहाँ साउंड आएगा आप रोड में खड़े रहेंगे और तो तो वहाँ है अभी सुधर ही है ये जो अभ्यास करेंगे मन को हटाने के लिए तब तो देखेंगे धीरे धीरे आप वहाँ नहीं जाएंगे ऐसा स्थिति जो होगा वो अधिक हम साक्षी के साथ आध्यात्मिक करते हैं अगर हम विषय देश में उपस्थित होते हैं तो हम अधिक प्रमाता बनते हैं माता बनते हैं अर्थात इंद्रियों के साथ हमारा तादात में इतना अधिक है कि इंद्रियो हमको खींच करके लेता ही लेता है वायु कहते हैं ना वो लेता है किंतु अगर हम इंद्रियों को हटाते हैं तो हम विषय देश में नहीं जाते हैं हम कहते हैं हाँ यहाँ हमको अनुभव होता है तो जब ये अनुभव हमको अधिक होगा देखेंगे तब तो देखेंगे हमको घट भी हम घट को जान रहा है यह हमको घटाकार वृत्ति हो रहा है और यह हम सुख को जान रहे सुखाकार वृत्ति वहां तो घटके देश में जाएगा ही नहीं तब तो देखेंगे दोनों बराबर लगेगा अभी क्या होता है ना हम घटका देश में चले जाते हैं ना इसलिए हमको थोड़ा अलग अनुभव होता है वास्तविक अगर एक बार घटाकार वृत्ति आ गया घटाकार हो सुखाकार हो दुखाकार हो सब बराबर हो जाएंगे इसलिए बौद्धों का चार मत है ना एक मत दो मत वाले तो मानते हैं बाहर में विषय है विज्ञानवाद वाले तो कहते हैं बाहर में विषय है ही नहीं सब इधर ही है अर्थात यहाँ तक पहुंच जाएंगे ये सब भी हमको धीरे धीरे अभ्यास करना।, करना है इंद्रियों को नियंत्रण करना है इंद्रियों को नियंत्रण करना है क्या है विषय सामने में आने से तदाकर नहीं हो जाए यही विषय इंद्रियों को नियंत्रण करना है तभी हमको अधिक अधिक साक्षी वृत्ति आएगा साक्षी वृत्ति आएगा तो भ्रमाकार वृत्ति होगा धीरे धीरे फिर वो सस्त सप्तमी भूमिका में आगे जाएगा और विषय के साथ अगर चलेगा तो प्रमातवृत्ति अधिक होगा अभी ये विषय हम विचार आरम्भ करते हैं अनवस्था भय नृत्ति वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकार वृत्ति को विषय करने वाले और वृत्ति नहीं मानते हैं वृत्ति को विषय करने वाले वृत्ति नहीं मानते हैं कौन सा वृत्ति नहीं मानते हैं है परमातृवृत्ति ना अविद्या वृत्ति को विषय करने वाले परमातृवि नहीं मानते है तो वृत्ति को विषय करने वाले परमात्रि नहीं मानने पर भी घटम अहम जाना मी वृत्तिषय तो अभ्युपगमान घटम अहम जाना मी वृत्तिषय तो अभ्युपगमान कौन सा वृत्ति हैविद्या प्रमात्रवृत्ति नहीं मानते हैं कि तो अविद्या मानते हैं तो ऊपर वाला जो हुआ वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारा तथा वृत्ति गोचर प्रमात्रिवृत्ति अनंगिकारा और आगे कहते हैं घटम अहम जाना वृत्ति विषय तो अभ्युपगमान अर्थात अविद्यावृत्ति हम मानते हैं तो इससे क्या हुआ तो स्व इतर वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाश्य जहां हम वृत्ति को विषय करते हैं स्व इतर वृत्ति इतर और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा प्रकाश नहीं हो रहा है अच्छा जब हम वृत्ति को एक वृत्ति मानते हैं और एक वृत्ति नहीं, नहीं मानते हैं अंतकरण वृत्ति नहीं मानते हैं वृत्ति को विषय करने वाले अंतकरण वृत्ति नहीं, नहीं मानते हैं तो है नहीं मानते हैं मानते तो है अभी ये जो हमको घटाकार वृत्ति हो रही है ये वृत्ति प्रकाशित तो हो रहा है तो किंतु अंतकरण का दूसरा वृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसके लिए पंक्ति है स्व इतर वृत्ति अवच्छि चैतन्य अप्रकाश्य सो सो अर्थात अंतकरण जो घटाकार वृत्ति उससे इतर इतर अर्थात दूसरा प्रमात्र वृत्ति सो इतर प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य अप्रकाशित अर्थात जो घटाकार वृत्ति हुआ उससे इतर दूसरा प्रमात्री प्रमातवृत्ति के द्वारा वो प्रकाशित तो नहीं हो रहा है अविद्या वृत्ति के माध्यम से साक्षी के द्वारा प्रकाशित तो हो रहा है तो इसी को कहते हैं स्व अवचिन्न चैतन्य प्रकाश्य अर्थात स्व अवचिन्न चैतन्य साक्षी चैतन्य के द्वारा प्रकाश्य होता है और स्व इतर वृत्ति अवचिन्न चैतन्य प्रकाश्य ये सब अर्थात स्व और ये सबका अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर लेना पड़ेगा स्व इतर पहले स्व पद से प्रमातवृत्ति प्रमात्र प्रमात्रृति से इतर वृत्ति इतरवृतिमात्री द्वितीय प्रमात्र चैतन्य के द्वारा अप्रकाश्य फिर किसके द्वारा प्रकाश हो रहा है स्व अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाश्यो पद से अविद्यावृत्ति अवचिन्न चैतन्य प्रकाशी मतलब अविद्यावृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य चैतन्य का नाम है साक्षी प्रकाशित्वे सति प्रकाश्य स्व अव चैतन्य प्रकाश्य सती प्रकाश मान प्रकाशमान हो रहा हैव छिन्न चैतन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है और स्व अव चैतन्य के द्वारा प्रकाश हो रहा है अर्थात विद्यावृत्ति के द्वारा साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है इतिहास है न प्रकाश मान न आशय अव्याशय मूल में न अनावस्था वृत्ते वृत्ति अभिषय वृत् कौन सा वृत्ति लेते है वृत्ते प्रमात्र वृत्ते है वृत्तींतर अर्थात द्वितीय वृत्ति प्रमात्र वृत्ति के द्वारा अभिषेय तो नहीं हो रहा है नहीं होने पर भी तो अभ्युपगम है ना अर्थात स्व विषय तो अर्थात स्व को विषय करने वाला एक अभिद्या उसका विषय तो होता है स्व इतर वृति का विषय नहीं बनेगा और स्व विषय बनेगा स्व विषय अर्थात अविद्या वृत्ति का विषय होगा स्व इतर वृति का विषय नहीं होगा तो यहाँ यद्यपि कभी कभी लोग इस प्रकार व्याख्यान दे देते हैं स्व इतर से प्रकाशित नहीं होगा और स्व प्रकाशित होगा जैसे हम चैतन्य को स्व प्रकाश कहते हैं चैतन्य का स्व प्रकाश में क्या कर्तिकर्म भाव है स्वयं स्वयं को प्रकाश करेगा नहीं करेगा किंतु स्व प्रकाश कहते हैं इसका क्या अर्थ है इतर प्रकाश के द्वारा नैरपेक्षण इतर प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है किन्तु प्रकाशमान अच्छा स्वयं स्वयं को प्रकाश करता है कहते ना वो कर्तिकर्म होगा तो यहाँ इसी प्रकार की निरपे प्रकाश तो, तो में कर्तिकर्म भाव नहीं लेना है किन्तु वो तो सर्वदा विरोध है स्वयं स्वयं को विषय करेगा इस प्रकार की नहीं है नहीं। कभी कहीं कोई व्याख्यान हो जाता है इस प्रकार महाराज श्री इसको बिल्कुल स्पष्ट किएगी यहाँ स्व विषय अर्थात यहाँ स्व इतर प्रमात्री के द्वारा विषय नहीं होगा और अविद्या अविद्यावृत्ति के द्वारा साक्षी का विषय मानेगा यद्यपि अभी तक विचार में अविद्या नहीं कहे हैं किंतु अविद्या अविद्यावृत्ति का मानना पड़ेगा क्योंकि वेदांत का मुख्य सिद्धांत तो है चैतन्य शुद्ध असंग अविद्यावृत्ति के बिना किसी के साथ कोई व्यापार में जाएगा ही नहीं इसलिए अविद्यावृत्ति मानना पड़ेगा सक्रिय प्रसंग शब्द मानना पड़ेगा अविद्या को लेना ही पड़ेगा स्व विषय को अभियुपगम है ना? अभी स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्री प्रमात्र चैतन्यो विषय वृत्ति कहने से स्व पद से अर्थात तो अविद्यावृत्ति okay. उसका विषय हो गया जो वृत्ति घटाधार वृत्ति तो उस वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य तो होने से स्व को विषय करने वाले अविद्यावृत्ति उससे उपहित हुआ चैतन्य उसके द्वारा प्रकाशित होगा यहाँ प्रमात्री चैतन्य दिया है अविद्यावृत्ति के द्वारा उपहित प्रमाता नहीं होगा अविद्यावृत्ति के द्वारा वास्तविक उपहित होगा साक्षी क्योंकि प्रमाता जो है वो अविद्यावृत्ति का विषय है वो अविद्यावृत्ति का मालिक नहीं है उपहित तो मालिक होगा जैसे प्रमात चैतन्य घटाकार वृत्ति के द्वारा उपहित हुआ था क्योंकि यहां प्रमात्री चैतन्य मालिक था घट विषय था इसी प्रकार की यहां वृत्ति स्वयं विषय बन रहा है जो कि प्रमात्री वृत्ति तो इसीलिए प्रमाता यहाँ अविद्या है स्व विषय वृत्ति प्रमात्र चैतन्य यहाँ प्रमाता शब्द से लेंगे जो ये वृत्ति को जान रहा है देख रहा है साक्षी जान रहा है इसलिए हम लक्षण में लगाएंगे द्रष्टा जो लक्षण में देना प्रमात्री चैतन्य अतिरिक्त सत्ता तत्व तो अभाव वहाँ प्रमात्री के जगह में हम लगा देंगे दृष्टा दृष्टा घट दृष्टा होगा प्रमाता और घटाकार का दृष्टा होगा साक्षी इसलिए दृष्टा लगा देने से प्रमाता साक्षी दोनों के लिया जाएगा किस विषय को देखते हैं उसी मुताबिक्रष्टा है वो निर्णय हो जाएगा यहाँ प्रमात्री शब्द का अर्थ हो जाएगा साक्षी प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ता तत्व से अत्री चैतन्य से अभिन्न सत्ता होगा ये जो वृत्ति अर्थात तो अभी साक्षी चैतन्य में सब अध्यस्त है साक्षी चैतन्य में प्रमाता भी अध्यस्त है अंतकरण अध्यस्त है उससे ये अध्यस्त पदार्थ भिन्न नहीं हुआ साक्षी से अभी जैसे अंतकरण का ये एक ज्ञानाकार वृत्ति उसका प्रक्रिया जैसे हुआ अंतकरण का जितने सारे परिणाम होगा सबका प्रक्रिया समान रहेगा उसी को कहते हैं एवं अंतकरण तद धर्मादिना अंत अंतकरण और अंतकरण का धर्म अंतकरण का धर्म अर्थात तो सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब हुआ सर्वदा हमको सुख दुख इच्छा द्वेश रूप से अंतकरण परिणाम होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं कभी खाली अहम अश्मी इस प्रकार की हुआ अभी विषय कौन होता है कहते अंतकरण ही विषय होता है तो जैसे सुख दुख आकार परिणाम हो करके अंतकरण साक्षी का विषय बना ऐसे अपरिणत तो अवस्था में भी अंतकरण साक्षी का विषय बनेगा तो अंतकरण और तो धर्मादीन अंतकरण को जब साक्षी विषय करेगा किस प्रकार की हमको अनुभव आएगा अहम किसको कहते हैं अहंकार व्यक्ति यही अभिद्या और सदर्मादि तो नाम इच्छा सुख दुख तो इत्यादि केवल साक्षी विषय थे केवल साक्षी कहने का अर्थ है की यहाँ प्रमाता का कोई व्यापार नहीं है प्रमात्र नहीं हो रहा है केवल साक्षी विषय थे तत्द तो तो आकार वृत्ति अभ्युपगम है ना ये किस प्रकार वृत्ति मानते हैं है अविद्या केवल साक्षी विषय हुआ तत्द आकार अविद्याम है उत्तर लक्षण से तथा सत्वात न व्यापी अर्थात अंतकरण का जो सब परिणाम होंगे उनको विषय करने वाले अविद्या होगा वो सब प्रमात्र वृत्ति नहीं आए निका में घटक ज्ञान समय भी अहम के अहम भी वृत्ति भी है घट भी है तो वास्तविक क्या होता है जिस समय हमको अहम का ज्ञान आता है उस समय में हम घटाकर वृत्ति को विषय करते हैं घट ज्ञान कहता है ऐसा कहता है तो उस समय में क्या होता है जैसे हम पर्वतों को देखते हैं और पत्थर को भी देखते हैं वृक्षों को भी देखते हैं चिड़िया को भी देखते हैं सबको एक ही साथ देख लेते हैं किंतु तो जिस समय हम घट्ट को नहीं जान के खाली अहम को जानते हैं जैसे दर्पण के सामने खड़े हैं मुंह को भी देखते हैं और बाकी पीछे का पचास चीज को भी देखते हैं और कभी दर्पण के सामने ड्राइवर केवल अपना मुंह को ऐसा करता है केवल मुंह को देखता है कभी गाड़ी मोटर सबके साथ अपना मुंह को देखता है इसी प्रकार के घटाकार और वृत्ति के साथ हमको जानना और केवल और हमको जानना केवल और हमको जानना है ब्रह्माकार वृत्ति हुआ घटाकार के साथ जाना ये तो दिन रात हमको सबको होता है तो इसीलिए पूर्व पक्षी कभी कहते हैं ना आत्मा को कभी नहीं जानता मैं तो हमेशा जानता हूँ तो आत्मा का ज्ञान किसको नहीं होता हर व्यक्ति के साथ तो होता ही है कि ज्ञान भी कहता हर व्यक्ति के साथ तो होता है मिलावट होता है केवल हमको जानना है कहते ठीक है जो लोग ध्यान मार्ग में चलते हैं उनको अस्मिता समाधि होती है अहम अस्मी तो जिस समय में वो अस्मिता समाधि हुआ हम अस्मि उस समय में तो कोई परिच्छेद का भान नहीं है कुछ नहीं है जब बाहर आता है वहां से उसको मैं अखंड शुद्ध चैतन्य परिच्छेद रहित ध्यान करने वाला कोई इस प्रकार निश्चय नहीं है उसका बुद्धि आकर के कह दिया उस समय जो आपको वृत्ति हुआ ना वो तो आपका अहंकार वृद्धि होना तो परिचन्न हुआ ना क्योंकि आप तो परिचिन्न है जिसको किंतु वेदांत का सुनकर के निश्चय हुआ है मैं तो अपरिचिन्न हूँ उसको जब ये अहमकार वृत्ति होगा वो वहां से आकर के बाहर कहेगा यानी मेरे को ब्रह्मकार वृत्ति हुआ उस समय में दोनों का अनुभूति समान रहेगा क्योंकि उस समय में कोई परिच्छ का भान नहीं आएगा बाहर आने के बाद बुद्धि आने के बाद ये बंध मुक्त का व्यवस्था बनाएगी बुद्धि जो जो ध्यान मार्ग में चलने वाले वो बाहर आकर के कहेगा हमको हमाकार वृत्ति हुआ अस्मिता समाधि हुआ और वेदांती बाहर आकर के कहेगा हम तो बिल्कुल वृत्ति में रहा अंतर इतना है सारे बुद्धि का ख्याल है बुद्धि जब निश्चय कर लेगा कि हम तो अपरिछन्न है असंग है तो जब भी हमाकार वृत्ति होगा कहेगा हम तो भ्रमाकार हमको तो होता है जब तब होता है चलेगा तो अंतकरण को केवल अंतकरण को विषय करेगा और अन्य विषय ज्ञान का अन्य विषय का ज्ञान होने के समय में अंतकरण को मिला करके विषय करेगा विषय अंतकरण का जितने सारे परिणाम होंगे सब साक्षी के द्वारा भान होगा केवल साक्षी विषय करेगा अर्थात प्रमात वृत्ति रहित हो करके यहाँ केवल साक्षी का अर्थात प्रमात्र वृत्ति रहित केवल साक्षी विषय करेगा किसको विषय करेगा घटाकार रिपोर्ट को भी विषय करेगा केवल और साक्षी सुखाकार रूप को भी विषय करेगा जब हम को विषय करते हैं तब ब्रह्म करता है, तो वो है। हाँ। तो साक्षी विषय करेगा किंतु घट ज्ञान बना इसको भी साक्षी विषय करेगा ये किंतु मिली तो हो गया दो चार पदार्थों को तो जानता है साक्षी लेकिन जो जागृत अवस्था में भी जैसे गंगा किनारे में बैठकर कुछ विषय जानता नहीं है लेकिन अहम तो है ये तो तो नहीं है अगर वो वहां से आने के बाद क्या मानता है मैं मैं परिचिन हूँ अपरिछिन्न हूँ मानता है तो वो हुआ। अगर वो से आने के बाद कहेगा मैं तो अपरिचिन्न हूँ मैं तो मतलब असंग हूँ कहेगा वो तो ब्रह्माकार वृत्ति हुआ ना क्योंकि अहम जो है तदाकर वृत्ति हुआ अहम क्या है अहम परिच्छिन्न है अपरिचिन्न है अगर हम अपरिच्छिन्न है हम आकार अपरिच्छिन्न भ्रमाक हो गया अगर हम परिचित परिचिन है तो जैसे बच्चा अभी तो हम कुछ पता नहीं उसका पुषे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन हम तो है तो वो तो भ्रमा तो उसको तो उसका कोई परिचन्न परिच्छन ब्रह्मा क्यूँकी उसको अभी इसका कुछ पता ही नहीं ये पता है ये सब पता कब होगा क्यूँकी बंध मोक्ष बच्चा को पूछेंगे आप बद्ध है मुक्त है हमको थोड़ा दूध चाहिए उसको तो बाकी कुछ का ये ही नहीं है अतः बुद्धि खुलने से ही ये बंध मुक्त का ये सब व्यवस्था इसलिए कहते हैं जो लोग वेदांत मार्ग में चलेंगे उसका हो सकता है कि कभी दो सेकंड भी उसका ध्यान नहीं लगेगा हो सकता है किंतु उसको हो सकता है कि दिन में एक हजार बार भ्रमाकार होगा एक एक सेकेंड का हो सकता है क्योंकि वेदांत में चल करके निश्चय कर लिया है उसको ध्यान होने का कोई जरूरत नहीं उसका है उसका निश्चय है वो कहेगा सुबह से शाम तक तो हमको तो दिन भर ही होता ही है तो अथा जब भी उसका अहमकार होगा वो जानता है हम कौन है ये हम का निश्चय करने के लिए वेदांत श्रवण दिन रात कहा जाएगा अपरिच्छित तो रहते है अपरिछित तो रहते है खाली आप मानते हैं कि अपरिछिन्न है बोल करके बार बार सुनने से हमारा संस्कार हट जाएगा दूर हो जाएगा ठीक है हम ये पंक्ति देख लेंगे था वृत्तेर अषय वृत्वर्थत् अति का विषय तो अभ्युपगमस्यारास एवं अंतरण से तर्मा काम आव केवल साक्षी विषय थे भी पहले वृत्ति का बात चल रहा था अभी अंतकरण और अन्य जो सब परिणाम होते हैं वो सब भी वृत्ति विषय तो तो कौन सा वृत्ति का विषय होते हैं है अविध्या अविद्यावृत्ति स्वीकार न तत्र अव्याप्ति अर्थात वृत्ति अंतकरण सुख दुख इच्छा दी जितना है सब अविद्या वृत्ति होकर के साक्षी का विषय बनेंगे वेदांत का ये सिद्धांत है अष्टमी है ओ शंकर शंकर्यूत्र भाष्य पितौ वंदे भगवत ईश्वरो तो ओम अच्छा कितना समय आप लोगों को ब्लॉकआउट हो गया अच्छा नेट में सुनने वाले हैं ये कब से कट गया